एक सूत्र पहला आया था सुभतिंगम पदम सुप और तिंग है प्रत्यय प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम एक परिभाषा है तो सुप का अर्थ ही हो जाएगा सुभ अंत तिंग का भी अर्थ करना पड़ेगा तिंगअत सूत्र में सुपतिंगम में अंत नहीं कहने पर भी सुप तिंग पदम ऐसे कहने पर भी सुवंतर और तिंगंत की पद संज्ञा हो जाती तो वह अंत ग्रहण करना व्यर्थ हुआ सूत्र करना चाहिए सुप तिंग पदम क्या कहना चाहिए सुप कहेंगे तो सुप प्रत्यय है तिंग भी प्रत्यय है तो एक परिभाषा है प्रत्यय ग्रहणे तद अंत सुप का अर्थ करना पड़ेगा सुभंतम तिंग के लिए कहेंगे तिंगंत तो सुभंत तिंग की पद संज्ञा हो जाएगी सुप्तिंग पदम ऐसे कहने पर भी तो फिर एक अंत क्यों कहा सुप्तिंग अंतम पदम अंत ग्रहण करने का प्रयोजन यदि किसको को मालूम है पहले कुछ का भी लिखा है तो उसको ढूंढ कर नहीं लेकर ना, अभी लेकर देखाओ सुंग सुप्तिग अं, अंतम पद में अंत जो कहा है उसका कुछ प्रयोजन क्या प्रयोजन है लेकर कर देखाओ जिसका मालूम है पहले कुछ लिखा है तो उसको ढूँढ नहीं अभी देखो लेकर देखा सब ले कर देखाओ सप्ति अंतम पद में अंत शब्द रहा उसका क्या प्रयोजन है जिसको मालूम है लेकर कर दिखाओ नहीं मालूम है तो चुप बैठना पुस्तक कुछ का कर नहीं करना ना नोट को देखना है आँखें बंद करके ध्यान कर बैठ जाओ जिसको मालूम नहीं हो ध्यान करो चुप बैठो कुछ नहीं करो जिसका मालूम <laughs> है लिखो हाँ पुस्तक का पुस्तक बंद करो सब सब पुस्तक बंद कर दिया तुरंत कहते ही बंद करो तुरंत सबका पुस्तक बंद होना चाहिए बंद हो गया बंद नहीं बंद करो हाँ और किसके पास पुस्तक खोला है तो बंद करो जल्दी हाँ जिनको मालूम नहीं तो चुप बैठ कर ध्यान करो इधर उधर देखना नहीं ठीक सात आठ तो हो गए ये पहले दो बार कहा था पहले सत्यग्रंथ तो पद कहा था बाद में ई दु द्विवचन प्रगृह वहाँ भी बताया था ये ज्ञापक है अंतग्रहण अन्यत्र कहीं भी संज्ञा विधि में प्रत्ययग्रहणे तदंतग्रहण नाती कहीं संज्ञा विधान करेंगे तो प्रत्यय ग्रहणे तदंतग्रहण नाती ई दु दे द्विवचन प्रगृह द्विवचन भी प्रत्यय प्रगृह संज्ञा द्विवचन की होती द्विवचनांत की नहीं दिवचन भी प्रत्यय है प्रगृह संज्ञा करने वाले सूत्र हो सुप्ति अंतम पद में ग्रहण करने से ये सूचित ज्ञापित हुआ कि अन्यत्र कहीं भी संज्ञा सूत्र में प्रत्यय तो ग्रहणे है तद नहीं होगा तो प्रगृह संज्ञा करने वाले सूत्र है ई दू दे द्विवचनम प्रगृह दिवचन भी प्रत्यय है तो वहाँ द्विवचन प्रत्यय होने के कारण ये परिभाषा लग जाती प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम तो द्विवचनांत की प्रज्ञा संज्ञा हो जाती किंतु अभी ये सुप्तिग अंत पद में अंत कहने से ये जो ज्ञापित हुआ संज्ञा सूत्र में प्रत्यय ग्रहण करेंगे तो तदंत ग्रहण नहीं होगा इसलिए दिवचन की प्रज्ञा संज्ञा होती दिवचनांत की नहीं दिवचनांत की प्रज्ञा संज्ञा कहेंगे कुमारी का दिवचन कुमारियो हो आगे अगारम कुमारियों हो अगारम कुमारी ओस अगारसुष्ठी समास हो जाएगा समास होने का तो सुपोधातु प्रातिपो से ओस का लोप हो जाएगा लोप होने पर कुमारी शब्द जो बच्चा है ये दिवचन है कुमारी कुमारी शब्द द्विवचन नहीं द्विवचन तो ओष ओस के लुक हो गया कुमारी शब्द द्विवचनांत है द्विवचन की प्रज्ञा संज्ञा कहेंगे तो द्विवचन ओस नहीं है प्रज्ञा संज्ञा नहीं होगी यदि द्विवचनांत की प्रज्ञा संज्ञा कहेंगे तो कुमारी शब्द द्विवचनांत ओष का लुक होने पर भी प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण परिभाष से द्विवचनांत है दिवचनांत की प्रज्ञा संज्ञा हो तो कुमारी शब्द प्रज्ञा हो जाने पर प्रत प्रग्रिया अचिन्हितम कुमारी आज अगार में ईकोण जिस यौन कुमारी अगार होता है वो नहीं होगा इतने नहीं समझते कम से कम इतने याद रखे विधि में प्रत्यय ग्रहण तद अंत ग्रहण नहीं होता है सप्तिगत पद में अंतग्रहण करने से ये ज्ञापित तो हुआ अन्यत्रज्ञाविधो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण नास्ती संज्ञा सूत्र में प्रत्यय ग्रहण करेंगे तो तदंत ग्रहण नहीं होगा ये ज्ञापित तो हुआ अभी पुस्तक सबका बंद या खोलेगी कोई हाँ पुस्तक को खोलना नहीं बंद रखा अपने अपने नाम पहले ऊपर नाम लिखना उसमें से प्रथम वर्ण का स्थान आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न लिखाना दूसरा वर्ण का अभी दो वर्ण का जैसे किसका नाम यदि हो पूर्ण नाम पूर्ण तो पहला वर्ण क्या होगा प दूसरा वर्ण उ जैसे किसका नाम है प्रथम वर्ण है क आगे ऐ प्रथम वर्ण का उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न लिखना। दूसरा वर्ण का भी उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न फिर बाह्य प्रयत्न लिखकर दिखाओ कुछ ढूंढना ही नहीं पुस्तक खोलना नहीं बिल्कुल नया तो नहीं आना तो कोई बात नहीं पुस्तक ढूंढ करके लिखना नहीं पहले नाम लिखना प्रथम वन ले के स्थान आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न फिर दूसरा वन लिखाना उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न लेखना